ब्रह्मा गुरोर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरोर्देव महेश ब्रह्मा साक्षात्म श्री गुरवे नमः तस्मे श्रीगुरवे नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के तिरपनवें श्लोक तक विचार किया उसमें बता दिया उपादिलयाद विष्णु निर्विशेषम विशन मुनि विष्णु हो अर्थात ब्रह्म उपाधि के विलय हो जाने पर वह जो तत्वित पुरुष मुनि का मतलब तत्वित निर्विशेष ब्रह्म में प्रतिष्ठ हो जाता है ये बता दिया आगे जो बता रहे चौवनवे श्लोक में मनुष्य किसी वस्तु के लाभ में प्रयत्न करता है किंतु लाभ होने पर भी संतुष्ट नहीं होता है एक ऐसी वस्तु है जिसको जिसके लाभ होने पर दूसरा कोई लाभ की इच्छा ही नहीं होता है उसी को ही लेके आगे के श्लोक में अर्था चौवनवे श्लोक में बताने जा रहे याबान या या ना परो लाभो युका लापरम सुखम यज्ञान्ना परम ज्ञानम तद ब्रह्म याबात को ना हो गया जिसे लाभ से अर्थात जिसके प्राप्ति से यदि आपको लाभ हो गया एक बार मिल गया ना परो लाभा उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है ना उसका कोई प्रयोजन नहीं है ना कोई इसकी इच्छा है तो अर्थ हो गया जिस वस्तु के लाभ होने से उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है जिस वस्तु को प्राप्त किया आपने लाभ किया उसके बाद कोई लाभ की इच्छा ही नहीं बढ़कर आई नहीं तो इसलिए अल्लाभ ना अपरो जिसके लाभ से बढ़कर और दूसरा कोई लाभ नहीं है यह सुकान ना परम सुख जिस सुख से बढ़ चढ़ाकर दूसरा सुख कोई है नहीं और जिसे ज्ञान से भिन्न श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तद ब्रह्म अवधाराया वही ब्रह्मा है वही हमारा स्वरूप है इसलिए उसका तुम निर्णय करो हे शिष्य तो ये बता दिया तो कहने का मतलब तात्पर्य है ये संसार में कोई भी वस्तु है विशेष रूप से वहां पांच चीज उपलब्ध होती है अस्थि भाति प्रिया और नाम और रूप सरस्वती रहस्योपनिषद में बता दिया है ये तीनों ब्रह्म के अंश है हे भान हो रहे प्रिया जो अभिन्न होते हुए भी कभी कभी ये भिन्न से प्रतीति होते अलग जैसा भान होते ब्रह्म की सत्य से माया तथा माया के समस्त कार्य पिंड है ब्रह्मांड है जैसा माया का कार्य है ये कैसा है रज्जु में कल्पित सर्प के भांति सत्य प्रतीत होते हैं है नहीं सत्य चाहे तो पिंड हो या ब्रह्मांड हो। दोनों सत्य नहीं बस रशि में सर्प सत्य नहीं है किंतु भान होता है वैसा है उस माया तथा माया के जो कार्य जगत कल्पना की अच्छा ये कल्पना किया है तो कोई ना कोई अधिष्ठान होगा अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं होता तो उस कल्पना के अधिष्ठान ब्रह्म सत्व को ब्रह्म के अस्तित्व को प्राप्त कर उसको पालेने पर दूसरा कोई पदार्थ सत्य कैसा प्रतीत हो सकेगा क्योंकि सत्य तो एक ही है नारायण वैसा ही ब्रह्म को चेतन से अर्थात क्या क्यों ब्रह्मा ही क्या है चेतनता से अर्थात ब्रह्म का चैतन्य है ब्रह्म के सत्य से आदित्यादि सभी जगत भाषता है तमेव भांतम अनुभाति भ अनुभा बोलते वो सब भाष्य पदार्थ है ब्रह्म तो भाषक है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला आदित्य भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है उस ब्रह्म को आपने जान लिया अर्थात आदित्यादियों को भी प्रकाशित करने वाला उस ब्रह्म को आपने यदि जान लिया उस ब्रह्म को यदि आप जानने पर भिन्न कोई वस्तु ज्ञातव्य नहीं रह जाती क्योंकि वही सत्य है बाकी तो सत्य नहीं है एक विज्ञान एना ऐसा सोच किया एक का ज्ञान होने से सबका ज्ञान होता है क्योंकि सभी उसी ब्रह्म में कल्पित है अध्यस्त है रज्जु सर्प के भांति फिर भला अधिष्ठान, सत्य स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान से बढ़कर अध्यस्त वस्तु का ज्ञान श्रेष्ठ कैसा हो सकता है वो श्रेष्ठ कहाँ होगा कैसा होगा नहीं हो सकता वैस सही निरवच्चिन्न सुख का ही भूम सुख का प्रतिबिंब भूत वैश्विक सुख ब्रह्म सुख से श्रेष्ठ कैसा हो सकता है ऐसा जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं इस प्रकार निश्चय करना चाहिए और वही सुख है परम सुख है इसलिए जिस सुख से बढ़कर कोई अन्य सुख नहीं वही ब्रह्म सुख है और वैसे एक सुख है गुणों को लेकर जो सुख होता है वो तो अलग अलग है तीन प्रकार का माना है गीता में भगवान तो सत्व गुण, रजोगुण तमोगुण को लेकर वो सुख अलग अलग अलग होता है भिन्न भिन्न भान होता है वहाँ कहा दिया है गीता में मेरे के सुखम ईदानी त्रिविधम शुणु मे भरतर्श्य अभ्यास्रमते युखात चा निगच्छते हे अर्जुन अब तीन प्रकार के को भी तू मुझसे सुन अतः सत्वुण रजोगुण तमोगुणकुले जिसख मे साधक मनुष्य साधना है भजन है ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत हो जाता है अंत को प्राप्त हो जाता है जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीति होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा दिया वो सात्विक सुख है और विषय इंद्रिय संयोगात कहा दिया वो राजसिक सुख है जो सुख विषय और इंद्रियों का संयोग से होता है भोग काल में अमृत के समान परिणाम में विष के समान वो राजस है और यदग्रे जाबंधे जा सुखम मोहनमात्म न जो सुख भोग काल में हो परिणाम में हो आत्मा को मोहित करने वाला जैसा निद्रा है आलस्य है प्रमाद है उससे मिलने वाला सुख तामसिक सुख है कभी कभी उसमें भी सुख होता है व्यक्ति को ऐसे ऐसे व्यक्ति है बस सोते रहेंगे बढ़िया और थोड़ा सोएंगे और थोड़ा सोएंगे जी दो मिनट सोएंगे हम ज़्यादा नहीं सोएंगे उसमें आनंद मिलता उसको किंतु आनंद नहीं है दुख देने वाला है ये तीनों प्रकार के दुख हैं सत्व रजो तमो गुण है ये एक प्रकार से गुणों को लेकर हैं ब्रह्म का जो सुख है वह भूम सुख है आनंद है भूमा ही उस सुख में स्थित होने पर और किसी सुख की इच्छा नहीं होता है इसलिए विचार करो और उस सुख का अनुभव करो ओम शांति शांति शांति